पिंगला नाम वेश्या से विदेह निपनंदन प्राचीन काल की बात है विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी उसका नाम था पिंगला मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ सावधान होकर सुनो उपन शे अभूत काले बे विभ्रते प्रेक्षाचारिणी तो थी ही रूपवती भी थी एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमन स्थान में लाने के लिए खूब बन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही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 को भूरी जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत साधन देगा बलांबति समपद्यता उसके चित्त की यह दुरासा बढ़ती ही जाती थी। वह अपने दरवाजे पर बहुत देर तक ठगी रही उसकी नींद भी जाती रही वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती इस प्रकार आधी रात हो गई से आशुष परमो जग्ये राजन सत्मित आशा और सोभी धन की बहुत बुरी है धनी की बात जोहते जोहते उसका मुह सूख गया चित्त व्याकुल हो गया अब उसे इस से बड़ा वैराग्य हुआ उसमें दुख बुद्धि हो गई इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु आशा जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ राजन मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है न देह रहितो जिसे वैराग्य नहीं हुआ है जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष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 जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ कितने दुख की बात है मैं सचमुच मूर्ख हूँ संतम समीपे रमणम रतप्रदम विदम नित्यमेव विहाय अकामदम दुख भयादिशोकम मोह प्रदम सुमह भजे देखो तो सही मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन दुख मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते उल्टे दुख भय व्याधि आदि शोक और मोह ही देते हैं यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ अहो परितापितो मैं नित्त माक्ष बड़े खेत की बात है मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका भिष्या का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया पहुंचाई। मेरा यह शरीर गया है लंपट, लोभी और निंदनी मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिकार है यदस्ते एक एक शरीर एक घर है इसमें है इसमें इसमें हड्डियों के तिरछे और और खंभे लगे हुए हैं रोए नाखूनों से यह छाया गया नौ दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थल शरीर को अपना प्रिय सेवन करेगी यो तो विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैसी श्रोहत प्रियतम स्वामी और आत्मा है अब मैं अपने आप को देकर उन्हें खरीद लूंगी और उनके साथ वैसे ही विहार करूंगी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 अवश्य मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा निर्वेद यदि मैं मंद भाग्नि होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर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 निर्विद्येत यदा खिलात, प्रमत्त हिना जगत जिस विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय बस स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है ब्राह्मण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 आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संच का सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी ये श्रीवद्भागवते महापुराणे पारमहसा चयितायाम एकदश स्कंधेष्टम